जनक उचत्म से धीर से खेल तो भोगली नी संसवा कई सहसमानता यत पदम प्रेपसवो दिना शक्रादेवता अहोता स्थित योगी न हर्ष उपग्छति तज्नाश पुण्य पाभ्याशोता जायते नही आशूम दृश्यमी संगति आत्मवेद ज्ञात येना महात्मना यदया वर्तमान तम निषेधक आ ब्रह्मस्तार भूत चतुर्विधे विघ्न इच्छा निच्छा विवर्जते आत्मा कचि जाती यत्वेति ये तत्सुन कूत्रची अस्तवक्र ने बड़ी कठिन परीक्षा ली और जनक जैसे शब्द अभी अभी पैदा हुए आत्मज्ञानी की अभी अभी जन्म हुआ अभी अभी प्रकाश की किरण उतरी अभी समल भी नहीं पाए जनक अभी आश्चर्य की तरंगे उठी जा रही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 सारी श्रद्धा उंडेल थी हंत बड़ा प्यारा शब्द है जैनों में उसका पूरा रूप है अरिहंत बौद्धों में उसका रूप है अरहत हिंदू संक्षिप्त हंत का उपयोग करते हंत का अरिहंत का अर्त का अर्थ होता है जिसने अपने शत्रुओं पर विजय पाल ली काम क्रोध लोभ मोह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 तो अगर तुम मुझ पर छोड़ते हो तो मेरी पूरी चेष्टा ये होगी कि तुम्हारे विश्वासों को बिल्कुल मेटा डालूं, क्योंकि उन्हीं विश्वासों के सहारे तुम खड़े हो जब सब सहारे गिर जाएंगे तो तुम भी गिर जाओगे और जहाँ तुम गिरोगे वहीं सूली लगी जहाँ तुम गिरे वहीं तुम्हारा संबंध क्राइस्ट से हुआ उससे मैंने कहा जब तक तुम क्रिश्चियन हो तब तक क्राइस्ट से कोई संबंध न हो सकेगा तो अगर तुम मुझ पर छोड़ते हो तुम्हारे तुम्हारे क्राइस्ट, तुम्हारे क्राइस्ट को तो बिल्कुल मिटा क्योंकि तुम्हारा क्राइस्ट तो चर्च तुम्हारा शास्त्र सब खो जाएगा और तुम्हें खो जाओगे सबके आधार तब जिसका प्रादुर्भाव होगा उसे फिर तुम चाहे क्राइस्ट कहना चाहे बुद्ध कहना चाहे जिन कहना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 और परीक्षा को व्यक्तिगत रूप से न लिया उत्तर देखते उत्तर में यह नहीं कहा कि आप मेरी बराबरी अज्ञानियों से कर रहे मुझको तो बीच में लाए ही नहीं मैं को तो उठाया ही नहीं मैं का कोई संबंध ना बांधा उत्तर बिल्कुल निर्वैयक्तिक है कहा कि भोग लीला के साथ खेलते हुए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 जाग के इतना ही अंतर पड़ता है यह अंतर बहुत छोटा और बहुत बड़ा दोनों एक साथ यह किसी को पता भी नहीं चलेगा ऐसा अंतर यह तो तुम गुरु के सामने खड़े हो उसके दर्पण में ही झलकेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा शायद तुम्हारी पत्नी भी ना पहचान पाए कि कब तुम कर्ता से साक्षी हो गए कब किस घड़ी में किस क्षण में क्रांति घटी शायद तुम्हारा पति भी ना पहचान पाए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 गुरु आज्ञा है इसलिए चला जाता हूँ गया तो लेकिन गया नहीं मजबूरी जैसा गया व्यवस्था में गया माननी है आज्ञा सो पूरी कर दी गुरु ने कहा तो जाओ गया लेकिन अकड़ थी जब पहुँचा जनक के दरबार में तो वहाँ तो राग रंग चल रहा था संगीत उठ रहा था नर्तकियाँ नाच रही थी शराप के प्याले ढाले जा रहे थे दरबारी मस्त हो रहे थे बीच में बैठे थे जनक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 देख तो लिया जनक ने पैर धोए त्यागी के त्यागी तो और भी आकड़ा उसने कहा मैं पहले ही जानता था कि ये मूर् मुझे क्या समझाएगा मेरे पैर धो रहा है ये खुद ही मुझसे सीखने को सुखो रहा सुबह यही जिज्ञासा करेगा वो शान से सोया वो थोड़ी सी चिंता थी मन में वो भी गई कि, कि किसी से कुछ सीखना पड़ेगा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 मैं तो समझता नहीं और ये तो उल्लू का पट्टा है ये क्या खाक समझेगा आप ही समझो जो समझता है उसी को लगती कहते पंडित जल्दी से उठ के घर के अंदर चला गया उसने कहा झुंझट हम इस झंझट में क्यों पड़े एक तो बच्चे हैं पागल हैं पशु पक्षी हैं पौधे हैं वहां कुछ पाप नहीं क्योंकि वहां कोई समझ नहीं है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 ऐसी अवस्था में न तो कोई विधि रह जाती न कोई निषेध रह जाता जनक कहने लगे आत्मयी वेदम जगत सर्वम ज्ञातम एन महात्मा जिन महात्माओं ने अपने को जगत के साथ एक समझ लिया जान लिया यदअया वर्तमानम तम निषिमेत का अब वो कैसे रोकें क्या रोकें क्या बदलें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 प्रभु मर्जी जी से पे लटके आखिरी क्षण कहने लगे हे प्रभु ये तुझ मुझे क्या दिखा रहा है क्या तूने मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन चौके खुद की ही बात समझ में आई कि ये मैंने क्या कह दिया शिकायत हो गई ये तो ये हो गया कहने का मतलब कि मेरी मर्जी तू पूरी नहीं कर रहा है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 तो हाथी तो निकल गया पूछ अटक गई तो फिर पूछ के द्वारा पूरे स्वभाव अटक गए नहीं लेकिन स्वभाव ने बुरा नहीं माना ना दुख लिया समझने की चेष्टा की ऐसी चेष्टा जाती रही तो हाथी तो निकल ही गया किसी दिन पूंछ भी निकल